सामन वेदना, तथा वेदना तो जायंती।, जायंती तो, ना। तो अब ध्यान देंगे इस सूत्र में तथा लिखा है तो तता से आप कर लेंगे जो ऊपर आया था ना स्वार्थ संयमान आया था ना स्वार्थ का क्या थे पुरुष तो तथा से किस क्या होगा स्वास्थ्य संयम स्वार्थ संयम पुरुष संयम पुरुष में संयम करने से पुरुष में संयम करने से संयम करते समाली पुरुष में संयम करने से प्रातिक प्रावण वेदना आदर्श और आदर्श आश्वास और वार्ता नामक सिद्धियाँ उत्पन्न होती है संख्या किन्न प्रातिभावण वेदना आदर्श और वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं कितनी? पुरुष में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होगा साक्षात्कार होता है धारणा ध्यान समाधि से ही धारणा ध्यान के बाद जब समाधि आती है तो समाधि की कर्मी का अवस्थाएं है।, है ना? कम समाधि अधिक समाधि प्रकार समाधि ऐसी अवस्थाएं चलती हैं। तो अब देखेंगे पुरुष के साक्षात्कार के पहले ही ये सिद्धियाँ आ जाएंगी तो समाधि में प्रवेश होगा ना धारणा ध्यान समाधि ऐसा प्रवेश होगा तो पुरुष साक्षात्कार के पहले ही ये सिद्धियाँ आ जाएंगी तो अर्थ होगा कि पुरुष में संयम करने से प्राथी श्रावण वेदन आदर्श अर्वाद तथा वार्ता नामक सिद्धियाँ उत्पन्न होती है तो प्रथम सिद्धि क्या है प्राथिप प्रतिभा है ना पहले अथवा प्राकृत ज्ञान से सब कुछ हो जाता है तो लगाइए यहाँ देखेंगे प्रातिभात तो प्रातिम सिद्धि से क्या होता है प्रतिभात सूक्ष्म आतीत अनागत ज्ञानम प्रातिम सिद्धि से सूक्ष्म ज्ञानम विवाहित ज्ञानम विप्रकृष्ट ज्ञानम अतीत ज्ञानम और अनागत ज्ञानम ऐसे अत्यंत सूक्ष्म वस्तु समीप में रहने पर भी उसका ज्ञान होता है और यदि प्रातिम सिद्धि आ जाए तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु तो और का का बोध हो नहीं होता है तो से वस्टु वस्टु का होता है है ना ज्ञान देवता हो कोई भी सूक्ष्म वस्तु हो प्रा। और सूक्ष्म विचार भी पता चल जाएंगे दूसरे के प्रातिम सिद्धि से सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है और व्यवहित वस्तु का ज्ञान होता है जैसे कोई बड़ी वस्तु भी हो यदि दीवार की व्यवधान हो पर्दे का व्यवधान हो तो ज्ञान हो पाता है तो कहते हैं की व्यवहित वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है और विपरीत विप्रकृष कोई अत्यंत दूर वस्तु हो तो उसको उसका ज्ञान हो पाता है तो कहते हैं प्रातिक सिद्धि से विपरीत विप्रकृष्ट से दूरस्थ वस्तु का भी ज्ञान होता है और कोई यंत्र लगा दे तो दूरस्थ का ज्ञान तो हो जाएगा है सूक्ष्म का भी ज्ञान हो जाएगा यंत्रों से लेकिन अतीत का ज्ञान हो पाएगा तो इससे अतीत का ज्ञान होता है और अनागत का ज्ञान होता है अतीत वस्तु का ज्ञान और अनागत वस्तु का ज्ञान होता है यंत्रों की एक सामर्थ्य अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को यंत्र नहीं देख पाते है न देवी देवताओं भी यंत्र नहीं देख पाते तो प्राथिव सिद्धि से किसका किसका ज्ञान होता है बताया सूत्र में प्राथिव के बाद में दूसरी सिद्धि क्या कही गई है श्रावण श्रावणाधिक्रावण नामक सिद्धि से दिव्य शब्द का श्रवण होता है श्रावण नामक के जी से क्या होता है दिव्य शब्द का श्रवण होता है मतलब श्रावण नामक जी से दिव्य शब्द सुनाई देते हैं जो है ना सिद्धों की वाणिया सिद्ध महापुरुषों की वाणिया देवताओं की वाणिया ये सब सुनाई देते हैं है न सिद्धों की वाणिया सिद्धों के शब्द दिव्य शब्द है स्वर्ग लोग के शब्द भी कहते हैं दिव्य शब्द है हाँ ऐसा कह सकते हैं न कह सकते अब ध्यान देंगे श्रावण से क्या होता है कि श्रावण सिद्धि से दिव्य शब्द का ज्ञान होता है क्या है दिव्य स्पर्श अधिक वेदना वेदन है ना वेदन नामक सिद्धि से दिव्य स्पर्श का ज्ञान होता है दिव्य स्पर्श यदि देवता यहाँ से निकल जाए सिद्ध महापुरुष निकल जाए तो हम लोगों को बोध होगा लेकिन ये सिद्धि हो जाएगी तो उनका स्पर्श हो जाएगा ज्यादा है अब देखना सिद्धि से दिव्य स्पर्श का ज्ञान होता है आदर्शाद आदर्श सिद्धि से दिव्य रूप का ज्ञान होता है देवताओं का रूप है ना ऐसा दिव्य वस्तुवंत रूप है आदर्श सिद्धि से दिव्य रूप का ज्ञान होता है आस्वादाध दिव्य रिद आस्वाद सिद्धि से दिव्य रस का ज्ञान होता है दिव्य रस का होता है वार्ता तो कर्त वार्ता नामक सिद्धि से दिव्य गंध का ज्ञान होता है किसका ज्ञान होता है हाँ दिव्य गंध का ज्ञान होता है न देवताओं के पुष्पों की गंध हो वैसा बहुत गंध और लोगों को पता नहीं चलेगा आसपास के लोगों को भी आपको मालूम हो जाएगा दिव्य गंध नहीं लगेगी वार्ता नामक सिद्धि से दिव्य गंध का ज्ञान होता है इस नित्यम जायन नित्यम करते किया जाता है कामना के बिना भी इस चेतानी करते सिद्धियाँ नित्यम करते सदा अर्थात कामना के बिना भी ये सिद्धियाँ कामना के बिना भी होती हैं ये सिद्धियाँ कामना के बिना भी होती हैं ना चाहने पर भी होती हैं जो पुरुष में संयम करता है उसको ना चाहने पर भी ये सिद्धियाँ हो जाती हैं ठीक है दिव्य शब्द दिव्य स्पर्श दिव्य रूप और दिव्य रस दिव्य उसका ज्ञान हो जाता है और देखिए और ये बिल्कुल ते समाधा उपसर्गा सिद्धिया समाधो उपसर्गा सिद्धया लेना हुए कौन प्रातिवादी सिद्धियाँ कौन सी प्रतिवादी सिद्धियां हाँ प्रातिवादी सिद्धियां समाधो उपसर्गा समाधि में विघ्न है किसम विघ्न हाँ प्रतिवादी सिद्धियाँ समाधि में विघ्न है कि जो समाधि का जो क्या है कि विवेक ख्या के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए जो समाधि लगा रहा है समाधि लगाना चाहता है उसके लिए वो सिद्धियाँ क्या है विघ्न क्योंकि सिद्धियाँ मिल गई उनका उपयोग करने लगा तो फिर आगे के साधना न जाएगी तो देखकर हुए प्रतिवादी सिद्धियाँ समाधोपा समाधि में विघ्न है मतलब समाधि के अभ्यास में विघ्न है से लेना प्रतिवादी प्रतिवादी क्या है समाधि में विघ्न है और सिद्धियां सिद्धियां तो सिद्धिया ऐसा लगाना प्रतिवादी प्रतिवादी समाधि में विघ्न है और सिद्धियां हैं भाषण में अर्थ किया है की चंचल चित्त वाले के लिए वे सिद्धियां हैं और समाज चित्त वाले के लिए विघ्न है ऐसा भाषण में अर्थ किया है भाष में देखेंगे प्रतिवाद यहा समाह उत्पद्य उपसर्गाह। उपसर्गा लगाइए उत्पद्य मान प्रातिवाद उत्पन्न होने वाली उत्पन्न होने वाले प्रतिवादी उत्पन्न होने वाले समाहित चित्त समाह है समाहित चित्त वाले योगी के लिए उपसर्ग करते लग जाएगी उत्पद्य मान ते प्रतिवाद यहाँ उत्पन्न होने वाले हुए प्रातिवादी उत्पन्न होने वाले हुए प्रातिवादी समाहित चित्त से, समाहित चित्त योगी के लिए उपसर्गा विघ्न है जो समाहित चित्त योगी है और आगे साधना करना चाहता है उसके लिए विघ्न हो जाएगा बीच में विघ्न आ गया विघ्न कब होगा उपयोग करने लगा तो विघ्न होगा और पास में सिद्धि आने से उपयोग करने की इच्छा संभव अब देखेंगे तो ये विघ्न है विघ्न क्यूँ तो बताते हैं तद दर्शन प्रश्निक क्योंकि वे पुरुष क्योंकि वे आत्मस्वरूप के साक्षात्कार की विरोधी है प्रतिनिक कर विरोधी क्योंकि वे पुरुष के साक्षात्कार के क्योंकि वे आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के विरोधी है या योगी को होने वाले आत्मस्वरूप के साक्षात्कार की विरोधी है तो ये समाहित चित्त वाले योगी के लिए विघ्न है और सिद्धि के लिए उत्थान में सिद्धि कहा था ना तो ये उसको भाष्यकार अर्थ करते हैं उत्पन्न होने वाले प्रतिवादी चंचल चित्ती वाले व्यक्ति के लिए सिद्धियाँ हैं उत्पन्न होने वाले प्रतिवादी चंचल चित्त वाले साधक की चंचल चित्त वाले साधक के लिए क्या है सिद्धियाँ है क्योंकि वो यही कहता है वो यही तो व्युत्थान में सिद्धियाँ जो कहा ना सूत्र में उसका अर्थ यही है कि वो व्यवहार में या चंचलता में सिद्धियां है, है ना इस हस्त क्या उत्पन्न होने वाले हुए कौन प्रतिवादी व्युत्थित चित्त वाले साधक के लिए सिद्धियां हैं और समय चित्त वाले साधक के लिए क्या है क्या है वो उपसर्ग है मतलब विघ्न है विघ्न है वो आना नहीं चाहिए आ जाए तो उपेक्षा करना ऐसा आता है कि उपेक्षा कर देना चाहिए सिद्धियों की आ जाती है बताया ना उसमें नित्य आय इच्छा की नहीं आ जाती आगे देखेंगे बंद कारण प्रचार सैथिल्या प्राचार संवेदनावेश बंद कारण सैथिल्या बंद कारण सैथिल्या प्रचार संवेदना प्रचार संवेदना चित्त पर शरीर है लोग पर काया प्रवेश करते हैं साधक तो पर काया प्रवेश करते हैं तो उसमें उसका बताते हैं पर शरीर आवेशा दूसरे के शरीर में प्रवेश दूसरे की काया में प्रवेश तो चित्त से पर शरीर आवेशा चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश अपने चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश करा दे चित्त का प्रवेश होने से चित्त के साथ अन्य सभी इंद्रियों का भी प्रवेश हो जाएगा जिस शरीर में प्रवेश करा देगा योगी वो योगी का शरीर हो जाएगा है ना कोई शरीर उसका योगी का शरीर वृद्ध हो गया वृद्ध हो गया वृद्ध शरीर में रोग व्याधि साधना करने में बड़ी परेशानी आती है साधना पूर्ण नहीं हुई है यदि वो देखता है तो आराम से तो उसमें घुस जाएगा।, जाएगा साधना शुरू कर देगा ऐसा कर सकता है यही इलाज है उसको और किसी को दिखाने के लिए कुछ किया तो बिल्ड हो गया तो चित्त का शरीर में प्रवेश होता है तो कैसे होता है Intent? तो बताते हैं बंध कारण से फैफिलता है बंधन के कारण की की कर्म कर्म कर्म संस्कार तो बंधन के कारण कर्म संस्कार संस्कार तो आगे आएगा कर्म संस्कार की भी समाधि से होती है कर्म संस्कार की शिथिलता भी किससे होती है की बंधन के कारण कर्म संस्कार की शिथिलता होने से क्या चित्त प्रचार संवेदना चित्त और और चित्त के संचार की गति का ज्ञान होने से और चित्त से है ना चित्त की गति का ज्ञान होने से प्रचार कर से गति संवेदन कर से ज्ञान क्या चित्त प्रचार और चित्त की गति का ज्ञान होने से चित्त की गति का ज्ञान चित्त की गति मतलब जैसो शरीर में नस नाड़ियां हैं कुछ नाड़ियों के द्वारा रस जाता है कुछ से रस जाता है ऐसा है अब मन भी जो है ना विभिन्न इंद्रियों के साथ संबंध करता है तो नाड़ियों के माध्यम से ही करता है hmm? कभी मन का चत्रु से संबंध कभी रसना से संबंध कभी घाण से संबंध और तो चित्त का जो है ना इंद्रियों से संबंध किसके द्वारा होता है नाड़ियों के द्वारा होता है तो चित्त की गति का विज्ञान ज्ञान लोग किस इंद्रिय कहते ही इंद्रियों से जुड़ जाता है ऐसा वो भी समाधि से संभव है की गति का ज्ञान है hmm? तो के समय कैसे चित्त खिपकता है से वो अंदर की ओर तो बंधन के कारण कर्म संस्कार की स्थिरता होने से तथा चित्त की गति का ज्ञान होने से चित्त की गति का ज्ञान होने से योगी का दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है जाइए ऐसा लगाना बंधन के कारण कर्म संस्कार के स्थिरता होने से तथा चित्त की गति का ज्ञान होने से, से योगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है वो चाहेगा तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है ऐसी घटनाएं कभी घट जाती हैं, है ना? घट जाती हैं। दूसरे का शरीर कोई युवक मर जाएगा सोचेगा बड़ा बढ़िया है ये काम अच्छा तो आ जाएगा उसे में कुछ कहना दूसरे लोगों को जो लोग होते हैं जो लोग, वो दूसरे में क्या किया कि मरे होते हैं, देवी देवता हाँ देवी देवता, देवी देवता है, है। हाँ, तो वो भी तो आम इंसान के शरीर में आ जाते हैं हाँ वो वो आ जाते हैं लेकिन कुछ समय के लिए आ जाते हैं पर वो उस, उस दृष्टि से कोई बुद्धि नहीं, साधना के लिए उपयोग नहीं कर पाते वो आ जाते हैं, प्रेट, प्रेट का दूसरी आ जाता है। जाते हैं। तो नहीं, नहीं, नहीं उनके पास नहीं उनका शरीर तो वैसे ही सूक्ष्म है उनको तो ऐसे कोई यौगिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है कोई साधना करने की जरूरत नहीं है उनका शरीर ही ऐसे घुस उनका वैसे ही जो है ना वायु शरीर है सूक्ष्म कहीं घुस जाते हैं बात है की प्रेतो को बड़ी तकलीफ होती है कंठ इतना छोटा होता है कि की जल्दी नीचे पाते हैं प्यास तो लगती है पर वो इतना छोटा है कि वो जल भी नीचे नहीं जा पाता है भूख लगती है दिखाई देता है बगीचे में फल है तोड़ कर खाए पे खा तो दूसरे के ऊपर प्रवेश करने से दूसरे उनको सुविधा हो जाती है वो खाती लेने वो खाएगा तो इनको नहीं जाएगा तो इसलिए हम सोचते हैं तो बहुत कष्टदायक यू नहीं है प्रेतिया चित्रकूट से आए थे शास्त्री जी वहाँ गए हैं शायद केदारनाथ गए हैं तो उन्होंने तीन प्रेतों के गले में कंठी माला, तुलसी की कंठी बांध दिया बता रहे थे वो भी अच्छे संत है वो उन्होंने बताया कि देखो सबके सामने जो है ना बास में भागवत का साथ ही थे बांस में तीन कंठी लगा दी या तीनों अपने आप गायब हो गयी गायब हो गयी सबके सामने और कहते ऐसे प्रेत वो थे कि आप कागज रख दो कलम रख दो और कुछ भी मन में आप विचार लाइये उत्तर तुरंत आपकी मिल जाएगा पढ़ दो सबको ऐसे ऐसे तीन तीन साधना की हम तो कुछ भी सोचो तुरंत आ जाता था तो उनके फिर वो कल्याण के लिए उन्होंने किया तो उन्होंने तुलसी माला भी बताया खाने पीने में बड़ी परेशानी होती है इसलिए आ जाते हैं चलिए लोलीभूत मनुष्य प्रतिष्ठस् शरीर से वसाद बंधा प्रतिष्ठा इत्यथ लोलीभूत मनसा अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ से लगाइए कर्मासे से बसातकर्थ कर्म संस्कार, कारण। कर कर्ण कर्ण संस्कार के कारण मिला पट कर्मा से बसात क्या हुआ कर्म संस्कार के कारण लोली लोलीभूत अप्रतिष्ठित मनता लोलीभूत अर्थ है चंचल से चंचल और अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठा लिखा है ना अभी अप्रतिष्ठ से अप्रतिष्ठ अर्थ होता है कर्म संस्कार के कारण लोली लो भूत है कर्म संस्कार के कारण चंचल और अस्थिर मन ये मनसा के दोनों विशेषण है मन कैसा है चंचल है और अस्थिर है किसके कारण कर्म संस्कार के कारण कर्म आचय साधकर से कर्म संस्कार के कारण वो कैसा है लोलीभूत है मतलब चंचल है अर। अर। कर्म संस्कार के कारण, वसाथ कारण, वसाथ कारण कैसा है चंचल है और मतलब चंचल होने ऐसी अस्थिर है कर्म संस्कार के कारण चंचल है चंचल होने से अस्थिर है तो कर्म संस्कार के कारण चंचल और अस्थिर मन का अस्थिर मन का शरीर करते एक अस्थिर शरीर एक शरीर में एक शरीर में एक शरीर में, में बंधन होता है एक शरीर में क्या होता है और बंधन करते अर्थ है बंधन का क्या अर्थ है स्थिति तो बंधा कर से प्रतिष्ठा स्थ्य बंध कर से प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करता बंधन एक शरीर में बंधन होता है कोई व्यक्ति चाहे तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है आसानी से अयोगी तो कभी भी नहीं जा सकता उसका पूरा पूरा बंधन ही है अयोगी का बंधन है तो कर्म संस्कार के कारण चंचल और आम संचल और अस्थिर मन का एक शरीर में बंधन होता है या एक शरीर में स्थिति होती है अब देखिए बंद कारण से सर्मणा बंधन के कारण उसकर्म संस्कार की कर्मणा करके कर्म संस्कार तो बंधन का कारण मतलब एक शरीर में बंधन का कारण एक शरीर में हाँ की बंधन के कारण उस कर्म संस्कार की शिथिलता समाधि के बल से होती है कर्म संस्कार की शिथिलता किससे होती है समाधि के बल से होती है अर्थात समाधि के अभ्यास की होती है बंधन के कारण कर्म संस्कार की शिथिलता समाधि के बल से होती है समाधि का ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो एक शरीर में बंधन का कारण जो कर्म संस्कार है वह हो जाएगा ठीक है आगे ध्यान देंगे और क्या होता है समाधि से तो प्रचार संवेदनम चाहस् समाधि जम है और चार प्रचार संवेदनम और चित्त की गति का ज्ञान चित्त का चित्त की गति का ज्ञान समाधि से ही होता है समाधि जम है ना समाधि से ही होता है समाधि से जन्म और समाधि से जन्म चित्त की गति का ज्ञान होता है समाधि से जन्म मतलब समाधि के बल से जन्म और समाधि के अभ्यास से जन्म चित्त की गति का ज्ञान होता है तो समाधि से दोनों हैं एक शरीर में संघन का कारण कर्म संस्कार का है और दूसरा क्या है चित्त की गति का ज्ञान इक्कीस नाड़ी से चित्त जो है ना इंद्रियों के साथ संयम करता है फिर किस नाड़ी से जो है ना वो सुख सुफ्त, तो सुी के समय अंदर की ओर आता है ऐसा पूरा पूरा रास्ता का पता चल जाएगा नाडी का तो वो आसानी से क्या घनेगा किसी दूसरे शरीर में अपने चित्र को ले जाएगा उस शरीर से निकल करके दूसरे में जुड़े जाएगा तो तो निकल जाने से अंताग्रण निकल जाने से सभी घुस जाएगी शरीर में तो वो चाहे तो उनके शरीर में जा सकता है जीवित शरीर में भी जा सकता है जीवित शरीर में भी जाएगा ना तो किसी कोई काम उसको करना होगा तो किसी शरीर में घूस कर लेगा फिर निकल आएगा उसको और दूसरे शरीर में जब तक घुसेगा तब तक पहले वाला जीव जो है निष्पभावी रखेगा उसको कुछ हो जाएगा उसको पत्थर खींचने का सब तो काम हो कर सकता है क्या होगा हाँ कर सकते हो अब ध्यान देना मान लो मृत शरीर में ही मिले तो फिर क्या करेगा जीव शरीर <laughs> में घुसेगा मृत शरीर ज्यादा उपयोगी हो जाता है तो उसमें किसी को कष्ट नहीं है ना किसी को रुकावट नहीं है ऐसा आगे ध्यान देंगे कर्म बंद क्षयात कर्म बंद क्षयात स्वचित प्रचार संवेदनात् योगी चित्तम स्व शरीर शरीर होगा समाधि से कर्म संस्कार का क्षय होने से क्या स्वचित प्रचार संवेदना और अपने चित्र की गति का ज्ञान होने से अपने चित्त की गति का ज्ञान होने से और अपने चित्त की गति का ज्ञान होने से योगी शरीर चित्तम निष्कृत अपने शरीर से चित्त को निकाल कर अपने शरीर से चित्त को निकाल कर शरीर आंतरिक गति अन्य शरीरों में प्रवेश कराता है देखिए कर्म संस्कार का क्षय होने से तथा चित्त की गति का ज्ञान होने से प्रचार कर गति और चित्त की गति का ज्ञान होने से योगी अपने शरीर से चित्र को निकाल कर या चित्त को अपने शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में प्रवेश करा देता है किसका प्रवेश करा देता है चित्त का योगी अपने योगी चित्त योगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर उसका दूसरे शरीरों में प्रवेश करा देता है किसका प्रवेश कराता है और निक्षित दूसरे शरीर में प्रवेश कराता है ना तो निक्षित क्या इंद्रियाण उत्पतंती क्या है इंद्रियाण अनुपतंती क्या मतलब और इंद्रियाण इंद्रिया निक्षितम चितम चित अर्थ है दूसरे शरीर में प्रविष्ट चित्त और दूसरे शरीर में प्रवेश कराए गए चित्त का इंद्रियां अनुसरण करती है इंद्रिया मतलब इंद्रियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। और इंद्रियां दूसरे शरीर में प्रवेश कराए गए चित्त का अनुसरण करती हैं, ठीक है, है? यथा दृष्टान्त देखते हैं जैसे जो मधुमक्खियों में जो रानी मक्खी होती है ना जो राजा होता है तो जो रानी मक्खी जहाँ जाएगी अन्य सभी मक्खियाँ अनुसरण करके वही चिड़ी जाएंगी रानी मक्खी जहाँ बैठेगी वही दूसरी मक्खियाँ बैठ जाएंगी तो वैसे चित्त जब शरीर से निकलेगा तो सभी इंद्रियां निकल जाएंगी जहां बैठ जाएगा दूसरी इंद्रियां बैठ जाएंगी यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम अनुच्छीतम अनु पतंती अनु कर गए फिर उत्पतंती है यथा मक्षिका मक्षिका करते मधुमक्खिया जैसे मधुमक्खिया उत्पतंतम मधुकर राजानम मक्षिका उत्पन उत्पतम मधुकर राजा न मक्खी कहा मधुमक्खिया उत्पतन कर उड़ने उत्प वाले जैसे मक्खिया उड़ने वाले जैसे मधुमक्खिया उड़ने वाले मधुमक्खियों के राजा का जैसे मधुमक्खिया उड़ने वाले मधुमक्खियों के राजा का अनुसरण करती हैं जैसे मक्खिया उड़ने वाले मधुमक्खियों के राजा के पीछे पीछे उड़ जाती है लग जाएगा जैसे मधुमक्खिया उत्पतनतम मधु पर राजानम उड़ने वाले मधुमक्खियों के राजा के पीछे पीछे उड़ जाती हैं। है अनुपतन करते हैं मधुमक्खियाँ निविष मानम अनुषं निविष मानम कर की दूसरे स्थान में प्रविष्ट होने आरोप दूसरे स्थान में प्रविष्ट होने पर प्रविष्ट हो जाती है कौन प्रविष्ट हो जाती है किसके दूसरे सन्न प्रविष्ट होने पर मधुबन राजा एक स्थान चल रहा है और मधुमक्खियों के राजा को तो दूसरे स्थान में प्रवेश होने पर वे मधुमक्खिया प्रविष्ट हो जाती हैं निवि अनुनिविशन तथा अब दाष्टान उसी प्रकार है उसी प्रकार चित्त उसी प्रकार पर शरीर है ना उसी प्रकार चित्त का पर शरीर में प्रवेश होने पर चित्त का पर शरीर में प्रवेश होने पर इंद्रियानी चित्तम अनु कि इंद्रियां चित्त का अनुसरण करती है लग गया उसी प्रकार से पर शरीरा से या चित्त से पर शरीर चित्त करेंगे, उसी प्रकार चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश होने पर इंद्रियां चित्त का अनुसरण करती है वे भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो ऐसे जो है ना कई कई सौ वर्ष की आयु लोग प्राप्त कर लेते हैं कायाकल्प एक काशी में त्रेलंग स्वामी थे करीब 400 वर्ष आयु वो जीवित रहे और बाद में थोड़ा प्रारंभ बचा था बहुत तो असमर्थ हो गए थे जो तो लड़के के शरीर में घुस गए। 400 वर्ष की आयु बहुत तो रामसिंह रामसिंह राम के दर्शन के लिए आए थे कि नहीं रामसिंह सिर्फ आ रहे थे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रामनगर से नौका पर बैठ करते रहे थे तब तो उनको गंगा के किनारे बैठे हुए तेलंग स्वामी दिखाई दिए तो राम श्री ने कहा कि कल विश्वनाथ है अब विश्वनाथ जाने की जरूरत नहीं है तो उनके दर्शन करके ही लौट गए ताकि विश्वनाथ नहीं तो ऐसे ही वो तो कुछ अपने से खाते नहीं थे कोई भोजन लाकर अपने हाथ से खिलाए को खाते थे नहीं खाते नहीं थे नग्न रहते थे वो नग्न रहेंगे कोई लाकर खिलाएगा तो खा लेंगे नहीं तो नहीं खाएंगे चाहे जितना खिला दो चाहे आप एक गिलास खिला दो, दो रोटी खिला दो चालीस पचास किलो भी खाए जाते जा जा थे मात्रा नहीं थी जितना खिला दो और नहीं खिलाओ कुछ नहीं खाएंगे वो और बोलते किसी से थे नहीं ऐसे मौन रहते थे बोलते नहीं थे लग्न रहते थे अब लोगों लोगों जनता भी तो कैसी पागल होती है उनको सोचे कि ये बड़े सिद्ध महात्मा है तो उनके ऊपर क्या है गंगा जल चढ़ाना शुरू कर दिया सुबह चार बजे से लोग ग्यारे के दिनों में जो है ना गंगा जल चढ़ाना शुरू करते थे ग्यारह बजे तक चढ़ाते रहते थे उन बोलते नहीं थे बिचारे वो तो महात्मा थे सीधे थे कुछ नहीं बोलते शरीर पर तो पड़ता है नुआ तो रूम हो गया था हो गया था उनको हाँ विजय किशोर गोस्वामी से बात करते हैं जिनकी पुस्तक हमने पढ़ने को दी थी उनसे वो बात करते विजय तो किशोर गोस्वामी को दो मंत्र भी उन्होंने दिए जबरदस्ती वो लेना नहीं चाहते थे तो पकड़ कर करके दिए बोले तुमको जो है दो तो मंत्र लेने पड़ेगा ये वो एक फिर बताया की तुमको एक सिद्ध गुरु और आगे मिलेंगे उन्होंने बताया तो उससे वात व्यादि बहुत हो गई थी तो उन्होंने फिर क्या दिए फिर एक बच्चे के शरीर में प्रवेश करके और फिर कुंभ में विजय किशु गोस्वामी से फिर जा करके मिले ये बहुत पुरानी बातें नहीं है रामकृष्णी शताब्दी की बातें देखे आगे देखेंगे तो वो योगी महात्मा दे तेल गोस्वामी मेरे अब अड़तीसूत्र हो गए आगे देखेंगे उदान जयाद जल उदान जयाद जल पंख कंटकाधिंग उत्तरा उड़ान उदान दया उड़ान वायु पर विजय प्राप्त करने से है ना क्या है कि की हडी प्राणी कहते हडी प्राणों उदय अपाना समानों उदाना कंठदेश इस कंठदेश में क्या है उड़ान वायु है तो कहते उड़ान वायु पर विजय प्राप्त करने से उड़ान वायु में संयम करने से उड़ान वायु को व्यक्ति जीत लेगा तो उड़ान वायु में संयम करने से उड़ान वायु को जीतने से क्या होता है जल होता है कीचड़ जल कीचड़ तथा कांटे आदि में नहीं फंसता है कण्टकारी की असंढा जल कीचड़ और कांटे आदि में नहीं फंसता है जल में नहीं फंसने मतलब जल में डूब जाता है ना व्यक्ति तो अब उड़ान वायु में संयम करके उड़ान को जीत ले तो जल में डूबेगे नहीं तो उड़ान वायु में संयम करने से कहते हैं शरीर जो है ना वो योगी होता है रूल जैसा हल्का हो जाएगा शरीर उसका तो हल्का हो जाएगा तो जल में नहीं डूबेगा जल में नहीं फंसेगा पंखे में बहुत लोग मर जाते हैं जानवर भी मर जाते हैं आदमी भी मर जाता है जितना पंख में घुसते हैं ना पेड़ तो जितना ही बचने की कोशिश करेंगे उतना ही उसके अंदर गद्दी चढ़ा जाता है तो अभी पंख में भी नहीं फंसेगा और कांटे भी उसके शरीर में नहीं लगेंगे तो कहते हैं उदाहरण वायु में संयम उड़ान वायु में संयम करने से उड़ान वायु को जीतने पर जल की और कंटक आदि में नहीं फंसता है कांटे भी नहीं लगते उसके उत्क्रांति क्या क्या उत्क्रांति और ऊंच गमन सिद्ध होता है ऐसे योगी के मरने पर ऊंच गति होती है मरने पर भास्क में लिखा है की प्रायण काले उत्क्रांति की मरते समय उसकी ऊंच गति होती है कभी भी निम्नगमियों में नहीं आएगा वो हो जाएगा ऊपर के सिद्ध लोगों में ऐसा अब देखेंगे समस्त इंद्री वृत्ति प्राण आदि लक्षणा जीवनम समस्त इंद्रीय वृत्ति ऐसा न सांसालिका में आया है कि जो तो प्राणन क्रिया है ना अगर तो प्रशिक्षण प्राण चल रहे है तो सांघ योग शास्त्र के अनुसार ये प्राणन क्रिया सभी इंद्रियों का सामान्य कार्य है हर इंद्रिय भी अलग अलग कार्य है पक्ष देखना है कान का कार्य सुनना है और तो सबका सामान्य कार्य क्या है प्राणन क्रिया वही भाष्यकार कहते हैं समस्त इंद्री वृत्ति समस्त इंद्रियों का कार्य क्या है प्राण आदि लक्षणा प्राणन आदि रूप प्राणन आदि जो प्राण संचार हो रहे हैं ना प्रतिष्ठण और प्राणन आदि लक्षणा को भाष्यकार बताएंगे आगे प्राणन आदि रूप सभी इंद्रियों का कार्य जीवन है सभी इंद्रियों का कार्य क्या है जीवन समाप्त का मतलब प्राणन आदि कार्य समाप्त तो ये समस्त इंद्रियों का कार्य ऐसा लगाना प्राणन प्राण या प्राणन प्राणन आदि रूप समस्त इंद्रियों का कार्य जीवन कहा जाता है समस्त इंद्रियों का कार्य जीवन है वो जीवन किन रूप है प्राणन आदि रूप है प्राणन आदि रूप समस्त इंद्रियों का कार्य जीवन कहा जाता है सप्त क्रिया पंचतई उसके कार्य पांच प्रकार के हैं उसके कार्य मतलब जो समस्त इंद्रिय की वृत्ति है ना समस्त जीवों का कार्य कौन है जो प्राणन रूप जीवन है प्राणन आदि रूप है हाँ तो प्राणन रूप जीवन की क्रियाएं पांच प्रकार की है प्राणन रूप जीवन की क्रियाएं पांच प्रकार की है अभी सम, अभी पांचों बता रहे हैं प्राणो मुख नातिका गति ही आज हृदय वृत्ति ही जो प्राण पांच कार्य में पहला बताते है मुख नासी का संचरण करने वाला क्या मुख और नाचिका के द्वारा संचरण करने वाला मुख और नाचिका के द्वारा संचरण करने वाला प्राण हृदय पर्यंत रहता है हृदय पर्यंत मतलब नाचिकाग्र से लेकर हृदय तक रहेगा hmm. क्या हुआ मुख और नाचिका के द्वारा संचरण करने वाला प्राण हृदय पर्यंत रहता hmm. है hmm. तो, तो इसका कार्य क्या हुआ मुख और नाचिका के द्वारा संचरण स्वास्थ्य लगभग ये कार्य हो गया हमकी लग जाएंगे अब ध्यान देने देंगे दूसरा क्या है तो एक क्रिया हो गई ना मुख्य का आना जाना अर्थात स्वास्थ्य स्वास्थ्य और दूसरी क्रिया बताते हैं समम नैनाथ कि खाए पिए गए खाए खाए पिए गए पदार्थों के खाए पिए गए पदार्थों से बने रस आदि को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने से रस रस को संपूर्ण शरीर में पहुँचाने वाला है कि खाए पिये, खाए पिए गए पदार्थों के रस और रक्त को सब नाथ का अर्थ है की संपूर्ण शरीर में समान रूप से पहुंचाने के पहुंचाने से संपूर्ण शरीर में समान रूप से पहुँचा समान रूप में पहुंचाने से पहुँचाने से समान कहलाता है क्या कहलाता है कौन सी लगेगी खाए पिए गए पदार्थों के परिणाम खाए पिये गए पदार्थों से बने हुए रस रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने से समान कहलाता है और नाभि नाभिवृत्ति है ना और हृदय से लेकर नाभि पर्यंत रहता है हृदय से लेकर वहीं रह करके सप्लाई कर देगा सर स्थानों क्या चार कमरे पहले करेंगे चार तमाम नये समाना नाभिवृत्ति ही आगे देखेंगे अपन आपातल वृत्ति अपन याद कर दें नीचे की ओर ले जाने के कारण है। मतलब क्या है कि मल मूत्र और गर्भ को गर्भ भी तो क्या प्रसोकाल में नीचे आता है ना <दिण्ण> मल मूत्र और, तो और गर्भ को नीचे ले जाने के कारण अपान कहलाता है तो तीसरा कार्य क्या हुआ नीचे ले जाना है मूत्र और गर्भ को नीचे ले जाने के कारण वो क्या कहलाता है अपान अपने नाथ दबाना और वो नाभि से लेकर पाद्य के स्थल पर्यंत रहता है अपार वृत्ति है ना से लेकर पाद स्थल पर्यत रहता है और उनना कर उर्दो में ले जाने के कारण उड़ान कहलाता है प्रश्नों की सत में आता है कि उड़ान वायु जो है उर्द में ले जाता है प्रश्नों की सर में बताया है उन्न उदान की उर्द लोगों में ले जाने के कारण उड़ान कहलाता है इसका कार्य क्या हुआ उर्द लोको में ले जाना उदान का कार्य आप ही आप का मतलब है ये सिर पर्यंत रहता है नाकार से लेकर कहा तक रहेगा फिर पर्यंत रहेगा यहाँ रहता है आगे ध्यान देना व्यापी व्याना और सब जगह व्याप्त रहने वाला कौन है ध्यान है शेषाम प्रधानम प्राणा उनमें से प्राण प्रधान है पंच पांच हो गए ना ये प्राण प्राण ब्या समान इन पांचों में प्राण समान प्राण प्रधान है उन पांचों में प्राण प्रधान है प्राण की क्रियाएं होने ऐसी सबकी क्रियाएँ होती रहती है प्राण की क्रियाएँ होने से सबकी क्रियाएँ होती से प्राण क्या है? प्रधान है पातों को मिलाकर भी प्राण कहते हैं और प्रथम भेद को भी प्राण कहते लगा लग जाएगा उड़ान याद कर उड़ान वायु को जीतने से जल कीचड़ और काटक कंटक आदि में नहीं फंसता है उड़ान वायु को जीतने से उड़ान वायु में संयम करने से उड़ान वायु को जीतने सहयोगी जल कीचड़ और कंटक आदि में नहीं फंसता है उसक्रांति क्या प्राण काले भवती और मृत्यु काल में उसका ऊर्ध्वगमन होता है मृत्यु काल में ऊर्ध्वगमन होता है काले लिखा मृत्यु काल में ऊर्ज गैसी री नहीं भी हो पाई तो भी क्या मुक्ति तो न हो लेकिन ऊर्द गति हो जाएगी उसकी सिद्ध लोगों में जाएगा तान है न तो तो करते उस क्रांति उस क्रांति को वसित्व रूप से प्राप्त कर लेता है ना उस क्रांति को अपने वस् में कर लेता है ऊर्जम को अपने वस् में कर लेता है योगी के अधीन है ऊर्जुगमन योगियों में निम्न लोको में नहीं जाएगा ओम पूर्ण पूर्णिनम पूर्णाद्यु पूर्ण श्याम